यदि यदिहा सदमुत्र यदमूत्र सदन्य है जो वहां है वही यहां है जो यहां है वही वहां है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट हो सकता है और वो प्रकट पूर्ण की पूर्णता समग्र पूर्ण में ही विराजमान रहती है

केवल पूर्ण नहीं पूरु अवशिष्ट रहता है इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में जो देह इंद्र मन अंतकरण आदि के कारण हिन्नता का भाव बैठ गया है कर्म से संबंध भोग से संबंध गमनागमन से संबंध

सारा का सारा अपने को परिच्छिन्न अपने को संसारी मानने के कारण हुआ है इसलिए अपने को पूर्ण के साथ एक करना अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में परब्रह्म के रूप में जानना ये उपनिषद के ज्ञान का तात्पर्य है उपनिषद

ये नहीं बताता कि परमात्मा कहीं हमसे दूर किसी देश में रहता है और न तो उपनिषद का ज्ञान ये बताता है कि परमात्मा केवल भीतर रहता है परमात्मा को दूर फेंक देना दूसरे देश में या केवल अंतर की गुहाने बंद कर देना

या केवल हमको बाहर में ही आसक्त कर देना या परमात्मा की अनुभूति अनुक अवस्था में होगी उसकी प्रतीक्षा व्याकुलता में डाल देना ये उपनिषद का तात्पर्य नहीं है उपनिषद का तात्पर्य यह है कि आप जहां हैं जब हैं जो हैं जैसे हैं

अगर इसी देश में इसी काल में इसी अवस्था में आप अपने आप की पूर्णता का अनुभव नहीं करते तो अज्ञान का पर्दा फटा हुआ नहीं है इसलिए संपूर्ण दीनता, दीनताहीनता का परित्याग करके जो देह इंद्रिय अंतकरण के संबंध से आई हुई है

केवल शांति की प्राप्ति के लिए नहीं केवल समाधि की प्राप्ति के लिए नहीं केवल मरने के बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं इसी जीवन को निर्द्वंद और निर्भय करने के लिए अभयम हजई जनक प्राप्ति थी कल आपको सुनाया कि जनक सिंह अब अभय पद की प्राप्ति हो गई है क्योंकि तो केवल अज्ञान से

तुम भयभीत हो रहे थे कर्म से भोग से गमनागमन से हुनर जन्म से केवल अज्ञान के कारण भयभीत हो रहे थे अब ये आत्मय ब्रह्म है इस ज्ञान के द्वारा मैंने तुम्हारे सारे भय मिटा दिए ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है वो पहले इससे प्राप्त होती है और अज्ञान की निवृत्ति से जिस वस्तु की निवृत्ति होती है

नृत्य निवृत्त ही होती है तो इस उपनिषद में दो प्रक्रिया का अवलंबन किया गया है आगम से वस्तु को बताना और अनुभव से वस्तु को बताना शंकराचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि जहां वस्तु एक होती है चाहे उसका कुछ भी रख लो

जड़ सत्ता रखो चेतन सत्ता रखो परमेश्वर रखो ब्रह्म रखो शून्य रखो कुछ भी उसका नाम रखो यहां कर्तव्य का जो ज्ञान है वो केवल अनुशासन से होता है क्योंकि एक तत्व में एक तत्व में ये अच्छा ये बुरा ये कर्तव्य ये अकर्तव्य

अनुशासन से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है नहीं तो सत्वतः तो सब एक ही है परंतु ये जो आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान है ये केवल अनुशासन के द्वारा नहीं तर्क के द्वारा अनुमान के द्वारा अनुभव के द्वारा साक्षात अपरोक्षता के द्वारा

इस जथाजथम शब्द का प्रयोग किया कि शास्त्र से भी आगम से भी और अनुमान से और अनुभव से इसकी प्राप्ति होती है अनुमान शब्द का अर्थ केवल अंदाजा लगाना या संभावना नहीं होता है शास्त्रीय भाषा में अनुमान एक प्रत्यक्ष मूलक प्रमाण है तो प्रमाण से

मा होती है प्रमेय का साक्षात्कार होता है तो इसमें सच चलता है इसके बाद तत्व का साक्षात अपरोक्ष कराने के लिए ये प्रसंग आया तीसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में कि ये जो आत्मदेव हैं ये पुरुष जो है ये मनुष्य जो है

इसकी ज्योति क्या है माने ये संसार के व्यवहार में कैसे प्रवृत्त होता है तो ये प्रसंग ऐसे उठाया कि एक बार कहीं बहुत बड़ा अग्निहोत्र हुआ उसमें जागवंकीय और जनक दोनों उपस्थित थे

जनक ने जागल से काम बर प्राप्ति कर ली काम बर प्राप्ति कर ली कि मैं जब जो आपसे पूछूंगा वो आपको बताना होगा एक दिन जागल से आए उन्होंने सोचा तो ये था कि जनक से बातचीत नहीं करेंगे परंतु जनक ने अपने बर का फायदा उठाया और उनसे पूछा कि

ज्ञवल्क ज्योतिरयम पुरुष इस पुरुष की ज्योति क्या है ये दिद्योति कैसे होता है इसका व्यवहार और मान जागृत अवस्था इसकी स्वप्नावस्था अवस्था इसकी सुशिस्ती अवस्था कैसे प्रकाशित होती है तो जाग्ञवल्क ने पहले आदित्य ज्योति का वर्णन किया क्योंकि व्यक्ति और समस्ती

नेत्र ज्योति और समस्ती में आदित्य ज्योति इसी के द्वारा इसका व्यवहार प्रकाशित होता है अब जनक ने प्रश्न किया कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब इसका व्यवहार कैसे प्रकाशित होता है तो बोले चंद्रमा की ज्योति से। फिर प्रश्न किया कि जब चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तब इसका व्यवहार कैसे प्रकाशित होता है तो अग्निश ज्योति से प्रकाशित होता है

तो अच्छा जब अग्नि भी शांत हो जाती है तब इस पुरुष का व्यवहार कैसे प्रकाशित होता है आप कल्पना करें कि तो, एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य की ज्योति नहीं है चंद्रमा की ज्योति नहीं है अग्नि की ज्योति नहीं है और किसी के आने की पांव की धमक सुनाई पड़ी तो आज से आप देख नहीं सकते तो,

केवल जागृत और स्वर्ण में जो विषयों की प्रती होती है केवल इसी के आधार पर सत्य का निश्चय करना चाहिए तो क्या सत्य का निश्चय करने के लिए पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा भाई यदि विचार करने के लिए तुम किसी वस्तु को तो स्वीकार करते हो और किसी को नहीं करते

किसी अवस्था को तो मानते हो और किसी अवस्था को नहीं मानते तो ये तुम्हारे विचार की शैली अधूरी है यहाँ उपनिषद में विचार की यही शैली अपनाई गई कि जागृत अवस्था में हम इंद्रियों के द्वारा वृष्टि समस्ती का संबंध जोड़ करके कैसी व्यवहार को देखते हैं परंतु इसके बाद एक स्वप्न अवस्था आती है और उस स्वप्न अवस्था में ये होता है

कि हमारे भीतर क्या क्या शक्तियां हैं इनको हम पहचानते हैं बात यह होती है कि ये तो व्यवहार स्थल है लेते हैं देते हैं कर्म करते हैं दूसरों के साथ संबंध रखते हैं पाप लेने का उपार्जन करते हैं भलाई बुराई लेकर के अपने खजाने में रखते हैं परंतु स्वप्नावस्था जो ये तो व्यवहारशाला है आपण है

दुकान है लेकिन स्वप्न जो है वो प्रयोगशाला है वो विज्ञान भवन है वहाँ हम देखते हैं कि तो न रथा न रथ जोगा न पंथाना न वहाँ रथ है और न घोड़े हैं, न लगाम है न और कोई सामग्री है न सड़क है न वहाँ रथ है न पथ है न रथ है न है और मालूम सब पड़ता है

तो बोले वहाँ क्या होता है तो वहाँ हमारा मन ही सब कुछ बना लेता है ये तो बहुत बढ़िया दृष्टांत है क्या ये सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है इसको बनाने वाला कोई मन हो सकता है आप इस पर विचार तो करें कि क्या कोई ऐसा मन हो सकता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है

वहाँ आत्मज्योति पुरुष होता है और अपने आप ही केवल वासना रूप से स्थित जो सृष्टि है उसको निकाल निकाल के फैला देता है उनको दिखता है रसवा चरित प्रतिजोनी जोनी प्रति सब आग्रवती सबको देख सुन फिर ये शांत हो जाता है उसके बाद वर्णन किया कि एक सुसुक्ति दशा एक सुसुक्ति अवस्था आती है

तो वो सुशुप्ति अवस्था में क्या होता है सुशुक्ति अवस्था में ऐसा होता है कि वहाँ सब कुछ सो जाता है सो जाने के बाद वहाँ भी जो आत्म ज्योति है वो काम करती रहती है क्योंकि वहाँ कुछ भी अनुभव नहीं होता ये अनुभव हमेशा ही होता रहता है आपको सुसुक्ति से उठने के बाद जो ये मालूम पड़ता है कि तो थोड़ी देर तक

हमारी ऐसी अवस्था रही कि न वहाँ जागृत का व्यवहार था और न वहाँ स्वप्न का व्यवहार था परन्तु फिर भी स्वप्न का भी व्यवहार नहीं था ये कैसे मालूम पड़ा इस समय जो हम उसके बारे में सोचते हैं की वहाँ स्वप्न का व्यवहार नहीं था ये कैसे प्रतीत हुआ कि वहाँ स्वप्न का व्यवहार नहीं है नारायण

तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वहाँ न हमारे पास आँख थी देखने के लिए न वहाँ हमारे पास मन था प्यार करने के लिए और न वहाँ बुद्धि थी विचार करने के लिए और न वहाँ कोई प्रयोगशाला थी जिसमें हम कोई प्रयोग करें सब कुछ वहाँ प्राप्त हो गया था और वहाँ हम सो गए थे स्वप्नावस्था तो में

तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम चल रहे हैं हम मार रहे हैं, हम खा रहे हैं हम गड्ढे में गिर रहे हैं ये सब बातें सपने में मालूम पड़ती हैं और सपने के शरीर से हम अपने आप को जोड़ करके उस अवस्था के उस अवस्था के सारे कर्मों को और भोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और जब जागृत अवस्था आती है तब उन सबको छोड़ देते हैं

परतु जब सुषुक्ति अवस्था आती है तब स्वप्न की कोई विशेषता नहीं रहती है वहाँ सारे पाप सारे दोष सारे गुण सारे दोष छूट जाते हैं इस प्रसंग में स्त्री पुरुष को संजोग का दृष्टान्त दिया हुआ है तथा प्रिया स्त्रिया न बाह्यम किंचन वेदो नान्तरम एवम एवं आयम पुरुष

आत्मना संपरिष्वक् ना जन किंचन वेद नदाप्त अस्य आत्म कामम अकाम रूपम शोकांतरम सुषुक्ति अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य आप्त काम आत्म काम, अकाम शोक रहित रूप को प्राप्त होता है इसका अर्थ साफ हुआ कि जिस समय हमारी इंद्रिया

और मनोवृत्तियां काम करती रहती हैं उस समय ये सारा संसार प्राप्त होता है और जिस समय ये काम करना बंद कर देती हैं, उस समय संसार की प्राप्ति बंद हो जाती है यहां तक कि ऐसी अवस्था आती है कि वहां संसार के सारे संबंध काल में मिट जाते हैं

तत्र अथ अत्र पिता अता भवति माता अमाता लोका लोका दवा वेदा अत्रस्तेनो अस्तेनो भ्रूण अभ्रूण बवती चांडालो अचाडाल पौनकसो अकसणो अश्रमण तापसो अतापस अनन्वागत पुर्णेन अनन्वागत पापेन ईर्णो हि सर्वान् शोकान हृदय भवति

सुसुक्ति दशा में जब ये आत्मा पहुंच जाती है तब ये शरीर का जन जनक संबंध जिसके साथ है इनसे मैं पैदा हुआ हूँ और ये मुझसे पैदा हुए हैं। ये पिता का संबंध नहीं रहता सुसुक्ति में माता का का संबंध नहीं रहता सुसुक्ति में लोगों का संबंध नहीं रहता सुसुक्ति में

कोई देवता इष्ट देव नहीं रहते सुषुप्ति में वेद नहीं रहते सुषुप्ति में वहां चोर अचोर हो जाता है वहां भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूण हत्या हो जाता है वहां चांडाल चांडाल नहीं रहता वहां कसाई कसाई नहीं रहता वहां सन्यासी श्रमण श्रमण नहीं रहता तपस्वी तपस्वी नहीं रहता वहाँ, वहाँ पूर्ण तुम्हारा पीछा करके नहीं पहुँचता

वहाँ पाप तुम्हारा पीछा करके नहीं पहुँचता संपूर्ण पाप संपूर्ण कर्म संपूर्ण भोग से उस समय हम पार हो जाते हैं जब सुसुक्ति में पहुँच जाते हैं अब आत्मा का स्वरूप समझने के लिए आत्मा तो वहाँ भी रहता है तो यदि हम केवल ये सोचते हैं कि केवल समाधि में ही आत्मा रहता है तो अभ्यास जन्य सुशुक्ति

इसका नाम होता है समाधि अभ्यास करके ऐसी अवस्था प्राप्त कर ले जहाँ पिता माता लोक परलोक सन्यासी तपस्वी पापी पुण्यात्मा कुछ न मालूम पड़े पाप भावना पुण्य भावना कुछ न मालूम पड़े परंतु जब समाधि टूटेगी तब जैसे सुशुक्ति टूटने के अनंतर संसार में आकर हम अवस्था में ही फंस जाते हैं वैसी ही अवस्था फिर प्राप्त होगी

नारायण इसी तरह से स्वप्न तो टूटेगा तो या तो जागृत होगा या तो सुसुक्ति होगी या जागृत जाएगा तो स्वप्न आवेगा या तो सुसुक्ति आवेगी तो केवल अभान मात्र से ही प्रपंच के हम प्रपंच से छूट जाते हैं ये बात नहीं कही जा सकती कोई न कोई अपनी आत्मा का ऐसा स्वरूप है

कि चाहे ये दुनिया भासे और चाहे न भासे वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है ये ज्ञान का ये ज्ञान होना चाहिए अच्छा जी ये ज्ञान होना चाहिए तो वो कहते हो बोले यदि हम केवल अपने को और सबसे जुदा समझ करके एक जगह बैठ जाएं तो क्या हम दुनिया से छूट जायेंगे एक जगह बैठने से नहीं छूटेंगे

अच्छा तो कहीं भाग के चले जाएं देश परदेश में विदेश में दिव्य देश में सब इस दुनिया से छूट जाएंगे या नहीं छूटेंगे ऐसे दिन भर लगे रहें तो छूट जाएंगे क्या नहीं छूटेंगे ये तो जो तीन दुकान है उसमें रहने वाला जो एक है आत्मदेव उस एक की पूर्णता को यदि जान ले

उस एकता की एक की पूर्णता को यदि ठीक ठीक अनुभव कर लें वो अनुभव का विषय हो जाए तो वेदांती लोग ऐसा मानते हैं कि संसार का जो अनुभव होता है वो तो अनुभव का विषय होता है और उसमें एक अनुभविता होता है लेकिन ये जो वेदांत का ज्ञान है यहाँ पे तो ज्ञान स्वरूप ही अनुभव है

ये जो लोक है परलोक है जीव है ईश्वर है पाप है पुण है भलाई है बुराई है ये सब ज्ञान स्वरूप है इस एकत्व के बोध से अपना आत्म चैतन्य ही सर्वत्र परिपूर्ण है सर्वदा परिपूर्ण है सर्व रूप में परिपूर्ण है और उसमें सर्व सर्वत्र और सर्वदा ये केवल धान मात्र ही है

कि ये यदि बोध हो जाए ये बोध हो जाए तो चाहे हम जागृत में रहें और चाहे स्वप्न में रहें और चाहे सुशुक्ति में रहें चाहे समाधि में रहें चाहे वैकुंठ में रहें चाहे मर्तलोक में रहें चाहे नरक में रहें इस पुरुष की जो उपस्थिति है भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न स्थानों में उसमें सर्वथा ये निर्भय निर्भय होता है

इसलिए एक बार मनुष्य को इस वस्तु का साक्षात्कार करना आवश्यक है लोग परमात्मा का बगीचा देख रहे हैं, आराम पश्यंती नम पश्यश्च न लोग परमात्मा के बगीचे को देख रहे हैं लेकिन जो स्वयं अपनी माया से अपनी छाया से अपने भावनात्मक रश्मियों से

ये प्रपंच बन के बैठा हुआ है ये बगीचा बन के बैठा हुआ है ये स्वप्न बन के बैठा हुआ है जो सुसुक्ति जागृत और स्वप्न के रूप में अपने आप को दिखा रहा है तो उसको लोग नहीं जानते हैं तो असल में उसको जानने के लिए उसको जानने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए यह से रेदी जो सत्यमस्ती न से रिहावेदी

यदि इसी जीवन में उसको जान लिया तब कुछ तो सब कुछ जान लिया और नहीं जाना तो महान विनाश किया ये मत छोड़ो कि हम मरने के बाद उसको जानेंगे क्या मरने के बाद उसको नहीं जानेंगे अच्छा समाधि में जानेंगे समाधि के लिए भी मत छोड़ो कि जब समाधि लगेगी तब हम जानेंगे उसको तो वृत्ति के द्वारा जागृत अवस्था में जान लो आ, और जान लो अनुभव कर लो और देखो

फिर तुम्हारी सारी अवस्थाएं ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं बोले भाई उसको जानने से क्या लाभ है लोग फायदे की बात पूछते हैं एक बच्चा पूछता है कि इसको हम जानेंगे तो क्या फायदा होगा तो कई घरों में ऐसा बताते हैं कि अच्छा इस बात को अगर तुम बिल्कुल तैयार कर लोगे जानकारी प्राप्त कर लोगे

तो तुम्हारे लिए ये चीज खरीद देंगे तुमको ये चीज दे देंगे छोटा बच्चा हो तो कहते हैं मिठाई देंगे परन्तु तत्व ज्ञानी के सामने तो ये प्रसंग ये प्रसंग उपस्थित जिज्ञासु के सामने नहीं होता है तो जो समझाते हैं इसको बुद्धि से सो तो मनुष्याणाम राध समृद्धो भवती अन्य शाम अधिपति

सर्वैर मनुष्य कैर भोगपन्न तम सनुष्याणाम परम आनंद एक मनुष्य अपने को आनंदित सब समझता है एक मनुष्य अपने को आनंदित सब समझता है नारायण कि जब वो संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण हो वो समृद्ध हो वो दूसरों का स्वामी हो

और मनुष्य को जितने भोग चाहिए सब उसको मिलते हैं उसकी जवानी हो और वो विद्वान हो और स्वस्थ हो विद्वान भी हो स्वस्थ भी हो अधिपति भी हो समृद्ध भी हो राज्य भी हो सब संसार में कहते हैं आकिष्टो दृिष्टा उसकी आशाएं पूर्ण हो रही हों

और वो बड़ा दृढ़ विचार का व्यक्ति हो तब कहेंगे कि ये मनुष्य जो है कि ये पूर्ण है युवा आशिष्ठ हो दृढ़ जवान हो आशावान हो दृढ़ हो युवा से साधु युवा अध्यापका खूब लोगों को शिक्षा देता हो और संपूर्ण भोगों से संपन्न हो

कोई रोग शोक ना हो बोले ये भाई मनुष्य का आनंद पूरा हो गया तो बोले कि इससे भी अधिक जो पुत्र लोक में है उनका आनंद है इससे भी अधिक जो गंधर्व लोक में है उनका आनंद है उससे भी अधिक कर्म देवताओं का आनंद है उससे भी अधिक आजान देवताओं का आनंद है लेकिन बात यहाँ आनंद के कार्यक्रम में

कि किसको आनंद ज्यादा है किसको आनंद कम है यह बताना नहीं है अब आगे जितने वाक्य आते हैं सब में ये बात जोड़ी जाती है कि जस्ट श्रोत्रियों अवृजनों काम हताहा इस लोक में और परलोक में प्रजापति को और ब्रह्मा को

जितना भी आनंद प्राप्त है ब्रह्मा ब्रह्मलोक की ब्रह्मलोक की आयु बहुत बड़ी तो ब्रह्मा कहो उनको हृणगर्भ कहो उन्हीं को विष्णु कहते हैं उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं उन्हीं को शिव कहते हैं और भी हिसाब सुनई होगा ब्रह्मा जी की घड़ी में ब्रह्मलोक में एक घड़ी लगी है तो वहां टेक टेक आवाज होती है

जब तक एक सिख होती है उस घड़ी में तब तक, तक हमारे चार जुग बीत जाते हैं चौदह तो मनवंतर हो एक मनवंतर में एक मनवंतर में सहस्त्र का दिन और सहस्त्र चतुर्जुगी का तिरात करो और इसके हिसाब से महाराज ब्रह्मा जी का एक वर्ष तीन सौ तो साठ दिन का और इसके हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु सौ वर्ष और वो विष्णु का एक क्षण

और उसके हिसाब से दुष्टों का दिन मास वर्ष सौ वर्ष और वो शंकर जी का एक क्षण और उस क्षण के हिसाब से दिन और मास और वर्ष और शंकर जी सौ वर्ष और वो निराकार ईश्वर का एक संकल्प एक संकल्प और वो निराकार ईश्वर का जो संकल्प है वो ब्रह्म ज्ञान होने पर केवल प्रतीति मात्र हो जाता है

तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ये सारे आनंदों का जो हिसाब है वो हिसाब छोटा पड़ जाता है जब एक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन में ही श्रोत अव्रजिन और अकाहत हो जाता है तीन बात मनुष्य के जीवन में आना चाहिए उसका ज्ञान तो पूरा हो और वो पाप न करे पाप न सोचे

और किसी कामना से घायल ना हो अगर तीन बात मनुष्य के जीवन में आ जाती है मनुष्य घायल होता है हो आहस होता है कैसी आहत होता है, आहत होता है काम जो है उसको चोट करता है वो कहता है तुमको ये चाहिए तुमको ये चाहिए तुमको ये चाहिए आज घर में आज घर में आहा, ये होना चाहिए हमारे एक मित्र से

और उनकी थी लड़की 10 बरस की थी चला एक दिन रोने लगी मैं रतनगढ़ में रहता था और बड़ा घनिष्ठ संबंध था लड़की 10 बरस की रोने लगी तो घर वालों ने बहुत मनाया नहीं बोली और मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि आखिर से क्यों तो है, क्या करी मैं माँ ने कुछ कहा दादी ने कुछ कहा बाप ने कुछ कहा बात क्या है

तो वो बोली कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है फिर क्यों तो रोती है बोली अठानवे रुपये मेरे पास हैं तो मैंने कहा अठानवे रुपये हैं तो रोने की क्या जरूरत है तो बोली कि दो दे दो अभी हम रोना बंद कर देते हैं दो रुपया तो है। दो हैं न अब उसका जो रोना था हो, वो वो अठानबे रुपये होने पर अठानवे हमारे पास हैं

इस बात का रोना नहीं था वो नहीं दिखता था उसको कि अखान किया हमारे पास है उसको ये दिखता था कि दो रुपया, दो रुपया हमको और चाहिए तो ये मनुष्य जब अपने में कमी देखता है हमारे पास राजा का सुख नहीं है हमारे पास मिनिस्टर का सुख नहीं है है ना? ना ऐसे हमारे पास महल हैं, ना ऐसे मोटर है, है?

न इतना आदर सत्कार है न इतनी सुविधा है तो वो अपने अंदर कमी देखने लगता है और जब कमी देखता है तब उस कमी को देखने के पूरी करने के लिए वो सब्रजिन सब हो जाता है सब वृजिन माने पाप करने लगता है धुमानी करने लगता है हमारे अंदर ये कमी ये कमी ये कमी जब अपनी अपूर्णता देख करके अपनी कमी देखता है मनुष्य

तब उसको पूरी करने के लिए चाहे ईमानदारी हो चाहे बेईमानी हो वो तो यही देखेगा कि कैसे पूरी होगी और फिर क्या होता है कि सारा जो ज्ञान ध्यान है सारी जो जानकारी है कि सत्य बोलना चाहिए अहिंसक रहना चाहिए सारी जानकारी का लोप हो जाता है तो बाबा हमारी जानकारी पूरी कब होती है तीन बात हमारे जीवन में होनी चाहिए एक तो श्रोत पना

श्रोतिय सना माने अपने स्वरूप को जानो अपना स्वरूप केवल देह, देह के समय देह जितने दिन रहता है उतनी इसकी उम्र है ये कल्पना छोड़ दो और इसकी जितनी लंबाई चौड़ाई है इतनी मेरी लंबाई चौड़ाई है कहीं कल्पना भी छोड़ दो है ना? और इसका जितना वजन है उतना ही मेरा वजन है तो ये कल्पना भी छोड़ दो

देह का वजन देह की लंबाई चौड़ाई और देह की उम्र अरे संपूर्ण विश्व की जो लंबाई चौड़ाई है सो अपनी है संपूर्ण विश्व की जो उम्र है सो अपनी है आ, आ, आ, सब का जो वजन है सो अपना है कमी नहीं, नहीं केवल विश्व का ही नहीं विश्व की जो कल्पना है उसका वजन उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी उम्र तो उसकी जो शांति है

तो उसका भी वजन उसकी भी लंबाई और उसका भी उसकी भी उम्र और नारायण अपना स्वरूप ऐसा श्रोत हो करके श्रुति के अनुसार जानो कि अपना जो साक्षी मात्र आत्मा है ये अद्वितीय ब्रह्म है सब तो फिर सब अपना आप है इसमें इसमें हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं जैसे कोई

अपने कोई ही शपथ लगावे आ, हम तो दूसरे को शपथ लगाते हैं तो जब भी हम दूसरे को दूसरा समझ के चपथ लगाते हैं तो जब तक अपने को अलग समझते हैं दूसरे को दूसरा समझते हैं तब तक शपथ लगाते हैं जब ये समझ लिया कि सब अपना आप आई है तो चपथ लगाने की आवश्यकता कहाँ रही तो काम का जो काम की जो काम का प्रतिफल है क्या कव्य विचार अनाचार

लोभ का प्रतिफल है बेईमानी चोरी नारायण और ना जो मन में क्रोध है उसका प्रतिफल क्या है हिंसा क्रोध के बाद हिंसा आती है काम के बाद अनाचार जो विचार आता है लोभ के बाद बेईमानी बेईमानी छल कपट आता है तो नारायण जब हम जगत के इस रहस्य को समझ जाते हैं

कि सब अपना आप ही है तो पाप की बासना अपने आप शिथिल हो जाती है और जब पाप की बासना शिथिल हो जाती है तो काम आ करके हमको सताता नहीं तो यहाँ ये बात बताई गई कि हम जितने बड़े बड़े आनंद की कल्पना करते हैं मनुष्य का आनंद पितर का आनंद गंधर्व का आनंद देवताओं का आनंद प्रजापतियों का आनंद

ब्रह्माओं का आनंद और इतने ब्रह्मा पैदा होते और मरते रहते हैं उन सबको जो आनंद मिलता है वो सब आनंद एक उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने स्वरूप को जानता है जो पाप से मुक्त है और कामना जिसको सताती नहीं तो इसलिए न तो इसका अर्थ हुआ

कि आप गंधर्व राजा होने की कोशिश मत कीजिए आप शिक्र होने की कोशिश मत कीजिए आप गंधर्व और देवता होने की कोशिश मत कीजिए और आप प्रजापति और ब्रह्मा होने की भी कोशिश मत कीजिए आप इसी जीवन में

अपने आप को जान लीजिए बेईमानी से मुक्त हो जाइए और कामना आपको चोट न पहुंचाने पावे ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाइए इसी जीवन में इसी जीवन में और देखिए ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद का तो महासमुद्र है और आप उसी में डूब घुसरा रहे हैं उसी में तैर रहे हैं

नारायण वही आपके ऊपर वही आपके नीचे वही दाएं वही बाएं वही बाहर और भीतर आप स्वयं ब्रह्मानंद है जनक ने कहा कि प्रभु आपने ठीक बात कही परंतु अत ऊर्धम विमोक्षा यही वो इसके बाद अब हमको और कोई दूसरा उपदेश मत दीजिए तो हमको तो ये उपदेश कीजिए कि हम इस जीवित दशा में जीवन में

इस जाग्रत दशा में आ, समग्र बंधनों से हम मुक्त तो हो जाएं। सर अब तो जाग्ञ बल्क थिकर में पड़ गए विधयान चकारो मेधावी राजा सर्दी भी, भी हो मानती भी उदर अवती जाग बल्क ने कहा कि राजा कहता है कि केवल मोक्ष के लिए मुझे उपदेश दीजिए।

तो इसने सभी सीमित सभी परिमित सभी शांत पदार्थों से हमको ऊपर उठा दिया और हमको इसने बांध लिया कि अब हम संसार संबंधी उपदेश इसको न करें केवल मोक्ष संबंधी उपदेश करें ये तो बड़ा मेधावी है बड़ा बुद्धिमान है

अतः मोक्ष के लिए जो प्रश्न करते हैं जनक उसका उत्तर उसका अब आगे जागे भी देते हैं वो कल आपको